के माध्यम से देखते हैं, जबकि ये पूरा संसार जैसे संसार में जितनी इकाइया हैं उसके चार भाग हैं रूप गुण स्वभाव धर्म रूप और गुण जो है वो इंद्रियों के पकड़ में आता है स्वभाव धर्म इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता है तो जागृति का मतलब है कि इंद्रियों से अधिक वास्तविकता को देख लेना तो आपने ये शरीर को है ना इसीलिए आप चला रहे हो खिला रहे पिला रहे हो रहे, धुला रहे हो इसका सदुपयोग है कि खाते पीते निलाते धुलाते भी आप अपनी जागृति को पाए जागृति को मानव होने का मतलब क्या है इसको समझ पाए ऐसे जी पाए इसको कहा जागृति को पाना और जागृति को प्रमाणित करना है ना जैसा जागृति की बात समझ में आया वैसा जी लेना <coughs> ये सदुपयोग है शरीर का शरीर का सदुपयोग ये नहीं है कि हमने इससे कितना कमाया नहीं कमाया खिलाया पिलाया खिलाना पिलाना कमाना जरूरी है वो इसके मेंटेनेंस के लिए जैसे गाड़ी किसी गाड़ी का मेंटेनेंस करते हैं तो गाड़ी का मेंटेनेंस करना ही उसका लक्ष्य नहीं है उस वाहन के माध्यम से हम कहीं पहुंचना चाहते हैं वैसे ये भी गाड़ी है ये मेंटेनेंस करते हैं उसका खिलाते पिलाते नलाते दुलाते अपने बच्चों को भी सिखाते कैसे कमाना खाना है लेकिन लक्ष्य यह है कि हम सब उस जागृति को पहचाने पाए समझ गए दिस इज द राइट यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी पकड़ में आया इसमें कुछ रहस्य नहीं है हाँ जी फिर से रिपीट कर देते हैं आवाज़ थोड़ी सी कुछ बढ़ाएंगे क्या क्या हुआ काफी जोर आ रहा गले में हेलो हेलो हेलो हाँ जी और थोड़ा ठीक ठीक है ठीक जैसे हम सभी अपने शरीर को संचालित कर रहे हैं संधारित कर रहे हैं मेंटेन कर रहे हैं तो जैसे बताया पिंटू भैया की कहानी में अभी क्या हुआ है कि मेंटेनेंस कोई हमने उपयोग मान लिया है सदुपयोग मान लिया है ना तो मेंटेन नहीं करना ये नहीं कर रहे हैं मेंटेनेंस फॉर व्हाट इस हॉल का मेंटेनेंस करते हैं इकाई के लिए कोई प्रयोजन है कोई लक्ष्य है तो मानव में देखेंगे तो मैं और शरीर दोनों का संयुक्त रूप मानव है है ना आज भी कल भी अनाधिकाल से है आद, आदिकाल तक रहेगा और मैं एक प्रकृति की इकाई है और वो अपने आप को पहचानना चाहता है जानना चाहता है है ना उसी पर आगे आने वाले हैं हम लोग अभी ये संबंध पूरा होने के बाद तो उस मानव के होने को अस्तित्व में पहचान कर पाना पर्पस ऑफ ह्यूमन बींग इन द एग्जिस्टेंस इसको आइडेंटिफाई कर पाना कि मैं क्यों हूँ क्या हूँ कैसा हूँ मुझे जीना क्या है क्यों है कैसे है इसी को कहा समझदारी से संपन्न होना इसी को कहा जागृति को पाना तो ये शरीर साधन है इसका अगर सदुपयोग करोगे तो जागृति को पा जाओगे तो क्या करेंगे इंद्रियों को भोगने की जगह इंद्रियों को सदुपयोग में लगाएंगे कान को खुला रखेंगे आंख को खुला रखेंगे नाक को खुला रखेंगे है ना और चीजों को ठीक से सुनेंगे समझेंगे क्या सुनेंगे समझेंगे पहले इन्फॉर्मेशन ठीक से परसीव करेंगे ये अस्तित्व क्या है मानव क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन फिर उस इंफॉर्मेशन के साथ आप मनन करोगे कैसे इसके इस इंफॉर्मेशन के साथ ऑब्जर्वेशन तो इंफॉर्मेशन धन ऑब्जर्वेशन को जोड़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो उसको अब अभ्यास करेंगे और अभ्यास करेंगे तो कॉम्पिटेंट हो जाएंगे योग्य हो जाएंगे इसको कहा जागृति को पा गए और इस कॉम्पिटेंस के साथ जिए उसको बोला जागृति को प्रमाणित कर दिया ये सदुपयोग है शरीर का शरीर ना भोगने के लिए है और न लड़ने के लिए नहीं ही यह त्यागने के लिए है ना इससे पीछा छुड़ाने की जरूरत है नहीं ही ये कोई पीड़ा का स्रोत है नहीं ही ये मनोरंजन की वस्तु कहां पहुंचे कितना कितना हाइट है आप सोचिए किस मान्यताओं से जूझ रहे हैं और वास्तविकता कहां खड़ी है इसको देखिए जरा समझ में आया तो शरीर का सदुपयोग करते हुए हम जागृति को पाते हैं मन का सदुपयोग करते हुए हम परंपरा को पाते हैं मन का सदुपयोग है हर संबंध में विश्वास को प्रमाणित करना मेरे से जुड़े जितने लोग हैं वो सब मेरे संबंधी हैं सबके साथ मेरा विश्वास का निर्वाह निरंतरता हो जाए मतलब मेरा आचरण की निश्चितता हो जाए मतलब अभी एक को देख के कुछ अलग तरीके से जीता हूँ दो को देकर अलग तरीके से जीता हूँ है ना यही अविश्वास है आपके साथ अलग जिया इधर मुँह फेरा उधर उनके साथ अलग जिया इधर मुँह फेरा अलग जिया इसको बोलते हैं चरित्र में दोगलापन कोई ऐसा एक जीने का तरीका पकड़ में आए जिसमें हर मानव के साथ ऐसे ही खूबसूरती के साथ जिया जा सके उसी को कह रहे हैं विश्वासपूर्वक जीना आचरण की निश्चितता यह है मन का सदुपयोग धन का सदुपयोग है धन धन भी अनिवार्य वस्तु है धन का सदुपयोग है हम सब अपने लिए अपने बच्चों के लिए एक मानवीय शिक्षा का कार्यक्रम और उत्पादन की व्यवस्था विनिमय की व्यवस्था है ना? तो शिक्षा एवं व्यवस्था के लिए धन को जब लगाते हैं वो धन का सदुपयोग है धन को जब अपने पेट भरने के लिए लगाते हैं वो उपयोग है उसको भी करना है उपभोग उत्पादन में लगाते हैं वो उपयोग है सदुपयोग करके सुखी होते हैं उपयोग उत्पादन जो है वो अनिवार्यता है उसमें सुख नहीं है नहीं करेंगे तो दुखी रहते हैं परेशान रहते हैं कर लिया तो कोई सुखी नहीं हुए सुखी होने के लिए हमारा समृद्ध रहना जरूरी है और समृद्धि का मतलब है कि अपने आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर पाना और जो शेष बच गया उसको शिक्षा एवं व्यवस्था के लिए समाज गति के लिए नियोजित करना हम्म hmm. hmm. <coughs> अभी मैंने वही पूछा क्या इंफॉर्मेशन हमारी पूरी हो गई अभी तो शुरू किया है आपने एक कसम दिखा लिया कि मेरे को तो इन्फॉर्मेशन पूरी करनी है तो पूरी कर ही पाओगे आपने सोच लिया हमने सात दिन लगाया था हो गया जो होना था अब नहीं लगाऊंगा देख लिया मैंने सब तार देख लिया देख लिया देख लिया मान लो फिर आप 10 साल में आओगे फिर वही वही पाओगे है ना? तो के लिए भी कोई समय चाहिए रहता है, जितनी बातें मैंने कही क्या आपने पूरी उतनी की उतनी सुनी हा या ना आपने सुनी होगी पूरी की पूरी सुनी सबने उस पर डाउट किसी एक ने सुनी मना नहीं है जितनी बातें सुन पाए क्या उतनी पूरी समझ गए हाँ या ना है ना तो अभी और समझना बचा है अभी आपके लिए भी शायद एक इंफॉर्मेशन है दोबारा ऑडियो लगा के सुनिएगा यार ये भी बोला था क्या हाँ ठीक तो तो? <laughs> बात कई बार भैया सुन ही नहीं पाए जैसे मैंने एक बोला विश्वास ऐसा होता है आप तुरंत सोचने लगे विश्वास में तो ये कहा था यार जिंदगी में क्या विश्वास नहीं करा क्या और ये हुआ कि वो इतनी देर में यहाँ चारों बातें निकल गई लोग लोग ऑडियो वीडियो ले जाते हैं फिर मेरे को बोलते हैं कि भैया है ये अपने शिविर की रिकॉर्डिंग है क्या हम खुद ही नागराज जी के पास जाते हैं कई बार गए बहुत सारे प्रश्न लेके गए हैं ना और ऑडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके उनके साथ बात करते थे ठीक और प्रश्न कर रहे हैं वो जवाब दे रहे हैं है ना हम उसको सुन नहीं रहे नहीं बाबा वो नहीं है बाबा ऐसा नहीं है बाबा मेरा प्रश्न ये है अच्छा पूरा उत्तर उत्तर हो गया मजा नहीं आया घर में आए कभी फिर मूड में वापस लगाए फिर हम सोचे यार उससे हम कर क्या रहे थे वो तो वही जवाब दे रहे हैं जो हम पूछ रहे हैं हम बोले नहीं हम ये नहीं पूछ रहे हैं हम ये हमको ये बताओ हमको वो बताओ तो कई बार हमारा ओरिएंटेशन नहीं है अभी एक अलग मान्यता से हम सुनते हैं सुनना भी सीखना होता है अभी तो सुनना भी नहीं आता फिर आप बोलोगे क्या कुछ आता भी है कि नहीं आता है हाँ जैसे सुनने की बात बताऊ हाँ माइक माइक भिजवा भाई बेटा जी माइक अभी बहुत सारे लोग समझने के लिए सुनते हैं तब सुनना बोलते हैं कई सारे लोग तो बोलने के लिए सुनते हैं कि मेरे को जगह कहीं से बोले ताकि मैं बोलूं भैया मेरा एक सवाल है हाँ भैया जो ये जो इतना अच्छा ज्ञान है हाँ। हुँ। हुँ। हम अपने ब्रदर रिलेटिव uh, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं उनका इंटरेस्ट होता तो आता है आते हैं या तो नहीं आते Uh, क्या इस ज्ञान का कोई पहुंच जो है वो बेचारे गरीब लोगों तक भी है जो भिखारी होते हैं क्योंकि एक तो वो अनपढ़ गवार होते हैं मतलब उन तक ये ज्ञान पहुंचा सकते हैं या कुछ ऐसा कोई प्रावधान है इसका यहाँ पे वही ना देखो अभी डिग्री लेने से आप अपने आप को पढ़ा लिखा मान लिये हो और जो शब्द का आपने प्रयोग किया बेचारे हो सकता है शायद अपने लिए कर रहा हो तो इस तरीके से हर मानव को मानव होके जीना गरीब के लिए भी अनिवार्य है अमीर के लिए भी भिकारी के लिए भी राजा के लिए भी ये सब राजा भिखारी अमीर गरीब पढ़े लिखे अनपढ़ जो है ये मानव होने का पद नहीं है ये सब हमने कोई खंड बना कर रखा हुआ है जब भी हम सुखपूर्वक जीने की जगह में जाएंगे न्यायपूर्वक जीना अनिवार्य होगा और न्यायपूर्वक जीने की जगह जाएंगे हर मानव के लिए समझना अनिवार्य है और हर मानव समझ सकता है इसी विश्वास के साथ ये बात हो रही है आप जिनको बेचारा मान रहे हो सकता है आपसे जल्दी वो समझ जाए है ना तो इसको सारा जोर अपने पे लगाएंगे फैलाने की इच्छा जो हमारी होती है उसको जरूरत नहीं है पहले अपने को समझ में आए अपना जीने में क्वालिटी आए हम प्रमाण पूर्वक जिए ताकि हमको शब्दों के सारे डंडा लेके खड़े होके किताब लेके पन्ने लेके फाइलें लेके के, ले ले के दौड़ना ना पड़े हम खुद जहां खड़े हो जाएं वहीं प्रमाण दिखाई दे तो ताकत बने जब हम प्रमाण नहीं हैं तो किताबों को उठाना पड़ता है पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है जब किताबें पुस्तक दोनों हम कम पढ़ जाते तो डंडा उठाना पड़ता है है ना ये सब करना पड़ता है तो इसके लिए विधि यही है, है न कि हमको समझ में आए हम वैसे खड़े हों जीने के स्वरूप में पहली बात दूसरी बात आपको यदि कुछ समझ में आता है आपको यदि समझ में आता है और आप सिर्फ बोलना ही सीखते हो आपके घर वाले आपसे प्रेरणा पाने वाले क्योंकि आपने बोल बोल के उनका जीना हराम पहले से करके कर रखा है चार नई बात और सीखे है चार नए शब्द और सीख लिए अब और चालू हो गए बेचारे और परेशान होने वाले कहाँ गया था भाई तू है ना इसलिए कृपा करके घर वालों को तंग तंगाइए मत परेशान मत करिए है ना आपको कोई चीज़ समझ में आई आप पहले कृपा करके वैसे जिए अपने आप ही आपका आचरण बोलेगा एक हमारे मित्र हैं बहुत सारे मित्र हैं ऐसे बड़े परेशान ये बात तो बहुत अच्छी भैया मैं भी करना चाहता हूँ जीना चाहता हूँ लेकिन मेरी बीवी नहीं मानती है भैया कुछ आप करो आप मनवा दो अरे बीबी तेरी मैं क्या करूं यार भैया है ना बड़े परेशान रहते हैं दुनिया में कहीं भी जाते हैं कोई चार शब्द आते हैं और आके घर में पप्पा पप्पा टेप रिकॉर्डर से बोलना शुरू कर देते हैं तंग आया था लोग क्वालिटी आपकी भाषा में नहीं दिखेगी क्वालिटी आपके आचरण में ऐसे एक हमारे मित्र थे उन्होंने शिविर उविर किया बड़े प्रसन्न हुए जी और बोले भैया बस कुछ भी करके है ना मेरी पत्नी को कुछ कर दो ऐसा कोई टूल मेरे को बता दो जिससे मेरी पत्नी अगले शिविर में आ जाए वो पाँच दिन के बाद ही करवट लेना बंद करते भैया आपने कुछ बताया नहीं वो आएगी कैसे अगले शिविर में मैं बोला यार तुम जाना तुम्हारा रिश्ता जाने भाई जो भी है हालांकि जो भी होता रहा सातवें दिन तो उन्होंने पकड़ लिया हमको बोले भैया ऐसे नहीं जाना दूंगा कुछ तो रास्ता बताओ जिससे अगले शिविर में आ जाए जब ज़्यादा हो गया मैं चलो सोचते हैं यार मैंने पूछा एक बात बताओ याद करो अपना घर अपनी पत्नी तुम्हारे से वो सुखी है कि दुखी बोले दुखी है सर मैंने कहा यह बताओ कौन सी बात ऐसी है ढूंढ के लाओ या जिससे वो परेशान है अब बोले क्या ढूंढू बै सबसे परेशान है वो तो काफी मशक्कत करने के बाद एक अच्छी बात उनको याद आई बोले शादी की मैंने बोले शादी से क्या एक चीज आपको बोल रही करने के लिए आप कर ही नहीं पा रहे उनको बड़ी देर बोले एक चीज याद आई क्या बोले नहाने के बाद मैं हमेशा टावेल है ना बिस्तर रुपये पटक देता हूँ वो चिल्लाते रहती है मेरे को याद ही नहीं रहता है है ना और बस इसी भी लड़ाई होती रहती है मैंने कहा बस अब तो तुमको रास्ता मिल गया क्या रास्ता कुछ जाके बोलना मत गलती तो करना ही मत कि मैं समझदार हो गया ये हो गया चार टू शब्द हैं और नहीं जाके नहाने के, के बाद टावल चुपचाप है ना डोरी भी सुखा देना इतना ही काम करना बस बोले इतना समय जाएगा मैंने कहा हाँ इतना समय हो जाएगा क्योंकि वो देख रही है पच्चीस साल हो गए उसको एक बात आपको ध्यान दिला पा रहा है दिला पा रही कि यार गीला होता है बिस्तर ठंडा होता है खराब होता है अब भैया वो बैंक के मैनेजर थे रिटायर्ड रिटायर थे अब वो जो भी हुआ वो दिल्ली में एक शिविर मेरा होने वाला था वो वहां आने वाले थे रास्ते में दिल्ली में पहुंचने लगा उनका फोन आया भैया क्या हो गया मैं आ रहा हूं तो मैंने कहा सफल किया सफल बोले सफल पत्नी को मैं मिला उनकी मैंने कहा बताओ दीदी आपको क्या प्रेरणा हो गई क्यों आ गए आप शिविर में बोले भैया पता नहीं क्या हुआ इस आदमी में जिसको मैं बता बता के थक गई किससे मिल गया है जो इतने से सुधार हो गया तो आपके परिवार वाले देखिए सुंदर बात क्या है आपसे बहुत ज्ञान की अपेक्षा नहीं करते हैं उम्मीद ही नहीं बची है है ना ये बड़े बड़े शब्दों से और आप करो उससे बेहतर है अपने आचरण को देखो है ना उसमें समझदारी के कंटेंट को एड करो शायद जल्दी ध्यान उनका जाएगा शायद जल्दी ध्यान जाएगा है ना क्योंकि एक मैंने बात कही थी कितना भी अज्ञानी हो उसको सच्चाई का भास रहता ही है वो कैसे रहता है उसको आगे हम समझेंगे ये अस्तित्व में चारों ओर सच्चाई बिखरा हुआ है हम सब उस सच्चाई में रहते हैं सत्यता का भास भ्रमित आदमी को रहता ही है सत्यतापूर्वक जीने का प्रमाण ज्ञानी आदमी के पास रहता है इसके बीच में पूरा संसार है है ना? तो आप किसी को समझाने की कोशिश ज़्यादा मत करिए आप अगर समझा लेते तो यहाँ आते का एक लिए? तो ये समझ में आ जाए कि पहले पहला एजेंडा कौन है ना? हमको कोई बात ठीक से पकड़ में आए जेन्यूनली हम उसको अपने आचरण में लाएं, है ना? और ये भी सुन लीजिए समझने का काम पहले बदलने का काम बाद में बदलना यहां पर सहज घटना है क्या हुआ ढूंढाम क्यों करता है ये बदलना जो है बदलना जो है सहज घटना है यदि बदलने को आप दबाव भी दिलाओगे अपना या दूसरा किसी का चलने वाला नहीं है देखिए आदमी का ब्यूटी क्या है मैंने कहा ही था मानव पूरा विचार का ताना बना है विचार बदल गया पूरा मानव बदल गया विचार तैयार नहीं हुआ उसके पहले यदि आप बदलाव करने जाओगे ज्यादा बुरे हाल फटे हाल में फंस जाओगे तो बदलने की दबाव में मत रहिए, है।, है ना जो कर रहे हो करते रहना, कुछ भी नहीं करें समझने का काम शुरू किया जाए समझते समय कोई कंजूसी नहीं पूर्ण उदारता के साथ सच्चाइयों को वास्तविकताओं को जिस जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसके आधार पर ऑब्जर्वेशन को चालू करिए जिंदगी अपने आप ही जैसे जैसे चीज़ें समझ में आती जाएंगी स्वयं सूर्य ही जैसे एक नागराजी एक उदाहरण लेते हैं कि पेड़ में से पता हुआ पक, पका हुआ पत्ता किस प्रकार से गिर जाता है ठीक उसी प्रकार से समझने के बाद मानव में से निरक्षकताएं अपने आप ही टपक जाती हैं है नजने का काम चालू रखिए समझना भी शुरू किया है ये मत मानिए कि समझना पूरा हो गया है है ना समझने का काम आराम से बढ़िया से व्यवस्थित बिना किसी डर के बिना किसी उदार मतलब अभाव के उदारता पूर्वक हम चीज़ों को समझें और जितने इतना समझ में आएगा अपने आप ही वो आचरण में आने की जगह में पहुंचता ही है और समझ का प्रमाण आचरण है आचरण की सिर्फ कॉपी करेंगे तो आडम्बर है क्या है आडम्बर सिर्फ आचरण की कॉपी करने गए पीछे की परंपरा में कई बार ये हुआ है कि ज्ञानी आदमी को हम समझे नहीं ज्ञानी आदमी के आचरण को कॉपी करने चले गए तब क्या हो गया मानव कल्पनाशील है आचरण हाथ में रह गया कल्पनाशीलता में वो समझ आया नहीं तो वो फिर क्या हो गया लकीर के फकीर हो गए डंडा लेके हम घूम रहे खाली चरखा चला रहे खाली हम गाय पाल रहे खाली हम ये कर रहे उसके पीछे का पूरा फिलासफी अगर हम समझते नहीं हैं तो उसकी निरंतरता होने वाली नहीं क्योंकि हम सब कल्पनाशील हैं हर बालक जो पैदा होगा जिसको हम परंपरा की वैसी है शिक्षा की अनिवार्यता व्यवस्था की अनिवार्यता है रहेगी समझ में आए हाँ भैया कुछ कहना चाह रहे भैया हवन की मतलब उसकी जरूरत है कि नहीं हवन उसे पता बारिश भी होती है वेद में बार बार शब्द हवन का आया है उस पर आप थोड़ा सा अपना हाँ, हाँ भैया देखिए वायु को वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए है ना जैविक उसमें वायु में केमिकल प्रदूषण होता है वायु में कई बार बैक्टीरियोलॉजिकल प्रदूषण भी होता है ये दोनों तरह के प्रदूषण प्राकृतिक विधि से भी कभी कभी होते हैं और मानव मानवकृत गलतियों से भी होते रहते हैं तो वायु प्रदूषण को ठीक करने के लिए ये दो तरीके हैं एक तो प्रदूषण हो ही ना उसके लिए एक जीवन शैली को पहचानने की बात है जिस पर सारी बात यहाँ पे की जा रही है है ना? मानसिक प्रदूषण खत्म होगा तो वायु प्रदूषण पर अपन होने नहीं देंगे एक बात दूसरी बात दूसरी बात जो भी किसी कारणों से वायु प्रदूषित होती है उसमें हम कई तरह की चीजों को अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया भाई है ना तो तो उसमें कई तरह की चीजों को हमने पहचाना है उन चीजों को यदि हम वायु में ऐड कर देते हैं उस जगह का ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ जाता है तमाम तरीके की जैविक जैव प्रदूषण भी कुछ होते हैं बैक्टीरिया वायरस होते हैं जैसे अभी आपने देखा वो दो दिन से हमारी दिग्सा भी यहां पर वो झाड़ कर रही है देख रहे झाड़ फूक जैसे लग रहा है लग रहा है ऐसे कढ़ाई में लेकर वो अजवाइन अजवाइन और घी और इसका छोंक लगा कर यहाँ घुमा रही अब इससे क्या हो गया यहाँ जो एक एक एक सीमा में जो वातावरण है वो बाहरी वातावरण से उतना इंटैक्ट तो नहीं रहता है क्योंकि बाउंड्री बना कर रखी है तो हम अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा है ना प्रदूषण की मात्रा को कम करते हैं क्योंकि अभी एग्जॉस्ट भी लगे नहीं है ये भी नहीं हो रहा है और जो जीव जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उसके वातावरण को भी हम अपने अपने अनुसार कंट्रोल करते हैं नियंत्रित करते हैं ये उसका उपयोग है है ना तो ये वायु प्रदूषण में काम करता है लेकिन इससे आदमी समझदार हो जाए समझदार आदमी इसका प्रयोग कर सकता है लेकिन इससे समझदार होने का रास्ता नहीं है है ना समझदारी के लिए अपने को शिक्षा चाहिए चाहिए जहाँ पर इनको हम ठीक से पहचानेंगे जैसे खेत में प्रयोग किए गए इसके हम लोग भी खेत में कर प्रयोग करके कर देखें जैसे ठंड का मौसम है आप इस समय यदि कोई एक धुआं अभी एक प्रयोग हमने किया एक हमारे मित्र हैं ये हजारों प्रयोग हजारों प्रयोग हम करेंगे आगे और कर रहे हैं जैसे पानी के अंदर ऑक्सीजन की कंटेंट कैसे बढ़े जैसे ट्यूबवेल के ट्यूबवेल का पानी है उसमें ऑक्सीजन कंटेंट नहीं है बहुत कम हो जाता है क्योंकि स्टेग्नेंट वाटर में नहीं रहता है हवा के टच में आना चाहिए हमारे कुणाल भाई एक हमारे भाई एक अभे भैया उनका भाजा है उसने बताया बोले भैया मैंने सुन रखा है कि ग, ये जो गोबर होता है इसकी राख है यदि इसकी राख को कंडे की राख को यदि पानी में मिला दो तो डिज़ोल्ड ऑक्सीजन जो है वो पानी के अंदर बढ़ जाता है मैंने कहा चल कोई बात नहीं मैंने अपने डिपार्टमेंट को फ़ोन लगाया सो तो हमारे लोग ही हैं है ना वो एक केमिस्ट को बुला इधर आ भी इधर ला आ, तो हमने एक नॉर्मल सैंपल उसको दिया और एक हमने राख घोल के सैंपल दिया हमने कहा दोनों का ऑक्सीजन कंटेंट निकाल के बताया भाई डिजोल्व ठीक अब जैसे ही हमने करने गए तो अब ये समझ में आया कि वो जो सामान्य पानी था उसका उसमें चार पाँच कुछ यूनिट में था और जो हमने वो घोला था इसमें राख राख घोल के स्टेग्नेंट हो गया ऊपर का पानी लेके दिया तो पता लगा उसमें ऑक्सीजन कंटेंट जस्ट डबल था जस्ट डबल हाँ कैंसर वाले रोगी को हम हैं, हाँ अभी, को हम हैं। अभी अभी उसमें क्या हुआ उसके तुरंत बाद क्या हुआ हमारे बच्चे ले लद्दाख गए वो एक और एक इंस्टीट्यूट है सैकमॉल करके वहां पर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ उन्होंने बोला आप अपने जुगाड़ करके लेना हमने अपने राख ले जाओ तो क्या करेंगे भाई तो बोतल में आपने राख घोली और आप वो पानी पियेंगे तो जहाँ पर एयर में ऑक्सीजन कम मिल रही है तो पानी से ऑक्सीजन मिल जाएगी इतनी बात है खाली है ना जहाँ पर हवा में ऑक्सीजन की कमी है पहाड़ों में कम हो जाता है तो आप इससे सप्लीमेंट कर सकते हो ठीक है ना कोई जादू नहीं है एकदम प्रमाणिक तार्किक विधि से हम इसको जाँच कर सकते हैं पहचान सकते हैं इसमें क्या ऐसा है जिसको हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए और ऐसा भी नहीं है कि इतना भर कर लेने से हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को पा जाएंगे ये भी नहीं है इसकी ज़रूरत है करना चाहिए है न जैसे हम लोग राख से ही बर्तन धोते हैं क्यों भाई इसीलिए सिंपल सी बात है राख से बर्तन धोते हैं राख और पानी हमारे खेत में जाता है राख से हमारे खेत को नुकसान नहीं है डिटर्जेंट से बर्तन धोएंगे डिटर्जेंट से वो बर्तन में भी चिपक जाता है खाते हैं पेट में कैंसर करता है छोटी सी बात है और पानी में जाएगा खेत में नुकसान करता है इतनी सिंपल सी बात है इसमें कोई है ना राख महान ऐसा नहीं हमारे लिए उपयोगी जो जो भी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी होगी और उसको वापस अथाह इति तक हम फिर से समझ सकते हैं पीछे के लोगों ने कुछ बातें करी होंगी वो भी हम समझ सकते हैं हो सकता है उनके पास लैब नहीं रहे होगी उन्होंने अपने शरीर पर प्रयोग करके देखा होगा बताया होगा उसको भी इंफॉर्मेशन मानना चाहिए और उसके साथ ऑब्जर्वेशन को ऐड करना चाहिए हाँ अभी लकड़ी के राख पे अभी यह प्रयोग हमने किया नहीं है सुनिए अच्छा, हाँ, अभी हमने किया नहीं है हाँ, हमारे स्कूल में जो स्कूल यहाँ बन रहा है आपको जान बड़ा आश्चर्य होगा कि ये प्राइमरी मिडिल स्कूल है यहाँ बन रहा है वैसे तो स्कूल यहाँ चालू है इसको इसमें जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो बारह मतलब करीबन सोलह तो इंजीनियर हैं चार डॉक्टर हैं एम एस एम डी एम बी बी ठीक दो तीन सीए हैं चार पांच आए है ना मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं कंसल्टेंट हैं ये सभी ये हमारे स्कूल के कौन है फैकल्टी हैं अगर इस दुनिया में कोई फैकल्टी ऐसी हो तो बता देना मुझे इस किसी दुनिया में कोई स्कूल ऐसा हो है ना और टीचर को कोई तनख्वाह नहीं है बच्चे को कोई फीस नहीं है क्या हाँ जी नहीं जो राग की बात की अरे बता रहा हूँ उसी को उत्तर दे रहा दादा। अच्छा। कई बार मेरा उत्तर थोड़ा लंबा है <laughs> अब इस विद्यालय की फैसिलिटी फैकल्टी क्या फैकल्टी फे, बता दिया फैसिलिटी क्या क्या है इसमें एक रनिंग हॉस्पिटल है के लिए? प्राइमरी से बच्चों को स्वस्थ रेखना कैसे रहना कैसे उसके साइंसेस को पढ़ाना है उसमें आयुर्वेद को पढ़ाना है आयुर्वेद में बहुत सारी अच्छी चीज बताई भाई है ना आयुर्वेद में बताई तो शरीर विज्ञान के बारे में आयुर्वेद बहुत अच्छी बात करता है उसको हम पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे हमारे पिताजी का तो? पिता है ना कोई खराब चीज नमस्ते ठीक अब हॉस्पिटल के साथ अभी डेढ़ सो दो सो, सो लोग हम लोग यहाँ इकट्ठे हो गए तो यही रोगी रहने वाले हैं इन्हीं की सेवा करना सिखाना स्वास्थ्य को समझाना साथ में एक पैथोलॉजी है हैव यू एवर हर्ट कि कोई स्कूल में पैथोलॉजी ले हो उसमें सारे तरह के टेस्ट क्योंकि टेस्ट करने की जो विधि है वो आयुर्वेद में जितनी अच्छी है उससे कई मामलों में कुछ मामले में कुछ पैथोलॉजी में बहुत तो बढ़िया काम होता है हमारे नागराजी खुद जो हैं ये जन्म खानदान से वेद की परंपरा से रहे हैं इनके घर में तमाम तरह के रोगों के लिए आयुर्वेद में एक्सपर्ट रहे हैं है ना कई तरह के रोगों में ये खुद ही बोलते हैं कि भाई हम नाड़ी देख के रोग को बताई देते हैं उसके बाद भी कई बार बोलते ब्लड टेस्ट करा के जाओ जाओ देख के आओ क्या है हीमोग्लोबिन कितना है बोले तो नाड़ी से इतना पता चलता है उससे और प्रिसाइज हम उनके टेस्ट से पता कर सकते हैं तो वो भी अपने पिताजी का तो पैथोलॉजी लैब भी अपने यहाँ ठीक उसमें गायों का भी सारा गायों का शरीर को विज्ञान को समझने के लिए भी पूरी व्यवस्था ये काम हो गया ये विद्यालय का भाग हो गया इसके बाद क्या हो गया पानी पानी के लिए पूरा लैब स्कूल में प्राइमरी मिडिल में फिजिक्स के लिए पूरा लैब है ना अब जैसे आया कि गाय का कंडे का तो हमने टेस्ट कर लिया अभी लकड़ी के कंडे का नहीं किया ऐसी तो हजारों टेस्ट करनी है तो कहाँ जाएंगे भाई हमारे दुनिया भर में पहचान के लोग हैं मित्र लोग हैं आप भी हैं आप भी हैं बहुत लोग हैं हम लोग मिल यहीं पर कई तरह के लैब डेवलप कर रहे हैं जिससे कि अब ये रिसर्च का काम बच्चे खुद अपनी ज़िम्मेदारी पर करते जाएंगे और बहुत ही प्रमाणिक बात करेंगे ये नहीं कि किताब में लिखा है किताब में लिखा है देखो ये टेस्ट है ये रिपोर्ट है ये ऐसा पता लगता है ऐसे पता लगता है पता लगता है अब साथ में उत्पादन की सारी प्रक्रियाएं है जैसे खेती हो रही है खेती में अब सारा रिसर्च उनको करना है तो कैसे अच्छे नस्लों को पैदा करना नस्लों को पहचानना उसका पूरा लैब विद्यालय में है ना ठीक है गाय दूध का टेस्टिंग का पूरा लैब बेकरी बिस्किट ब्रेड क्या कैसे बनाए जाए नहीं बनाए जाए क्यों नहीं बनाए जाए क्यों बनाए जाए इस सब पर भी प्रामाणिक बात हमको करना है जैसे बिस्किट हम बनाने लगे अब हमारे बच्चे और सब दीदियाँ मिलकर बिस्किट बना रहे हैं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको नहीं खाना चाहिए आप खूब भर बिस्किट खाइए क्योंकि ऑर्गेनिक गेहूँ का आटे से खान डाल के घी डाल के जिस बिस्किट को बनाते हैं उसको आप भरपेट खाइए रोटी मत खाइए जरूरी दिन पर रोटी थे आप है ना तो वो भी किचन से थोड़ा मुक्ति मिले क्या बुराई भाई बाजार में जो बिस्किट मिल रहा है मैदा है ना वो ऑयल कौन सा है सारा वनस्पति वनस ऑयल बेकिंग सोडा इत्यादि इत्यादि ये सब मिला के वो बनाते हैं हमारे यहाँ बिस्किट में आप खाइए कुछ भी पता चलेगा कुछ नहीं डालते नहीं है अपने सामने बनाइए अब इसके साथ भी एक रिसर्च लैब ली चाहिए है ना तो मटेरियल टेस्टिंग की लैब हम विद्यालय में चालू कर रहे हैं मुझे लगता है कि आईआईटी में जितनी लैब होती होंगी उससे ज्यादा लैब फंक्शनल एक्चुअल फंक्शनल जिंदगी से जोड़कर हम विज्ञान को पढ़ाने के लिए विज्ञान का जितना अच्छा भाग है विधिवत जो कुछ बता पाते हैं विवेक उनके पास नहीं है विवेक हमारे पास आता है उसके बाद विज्ञान का हम सदुपयोग कर पाएंगे और तर्कपूर्ण बात को हम फैला पाएंगे उससे आसानी से परंपरा बनेगी कोई चल रहा है क्या इसके ऊपर भाई मुझे लगा भूकंप आया तो हाँ जी एक वास्तु क्या चीजें कभी कोई किसी के एक और मेल आवाजाई थी कौन बोला हाँ जी हाँ अभी ये कर लें फिर अपने को अस्तित्व दर्शन पे भी जाना है वास्तु क्या चीजें प्रकृति में क्या वास्तु है एक तो मनुष्य वस्तु है जिसके बारे में अपने पास जानकारी नहीं थी है ना तो उसके बारे में बहुत सारी वास्तु वास्तु ज्ञान ही दिया आपको दूसरा बना हमारे घर घर कैसे बने कि घर खेत का दिशा क्या हो खलिंग का दिशा क्या हो है ना बाथरूम कहाँ बनाया जाए नहीं बनाया जाए ये सबको समझने की जरूरत है वो सब हम जानते हैं अध्ययन कराते हैं उसका अलग से है ना हवा पानी हवा पानी प्रकाश स्पेस जो हमारे बीच में उपयोग करने के लिए उनमें हमारी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सुख को बनाए रखने के लिए नहीं आता है वो हमारे शरीर के लिए अनुकूल हमारे शरीर के लिए अनुकूल है ना दिशा कोण को तो हम पहचान सकते हैं वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है तो जैसे कि हमारे हमारे परि हम जहाँ रहते हैं उसमें है ना पूरब से सूर्य उगत इधर ऐसा होकर पश्चिम की तरफ जाता है तो कोई भी आप समझ सकते हो कि हीट सबसे ज़्यादा इस इस साइड में होती है तो आपके घरों को इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि जिन घरों जिन कक्षों में कक, कमरों में ज़्यादा हीट की जरूरत हो उनको इस दिशा में सेट कर दो सिंपल गणित हमारे यहाँ पर पूरब से पश्चिम की ओर पश्चिम से पूरब की ओर हवाएँ चलती है तो हमको यदि हवाएँ है ना प्राकृतिक विधि से चाहिए हमको वो मशीनें नहीं ना लगाना पड़े क्योंकि मशीनें खाती ज्यादा काम कम करती है तो अपने घरों में खिड़कियां पूर्व और पश्चिम की दिशा में लगा दीजिए ठीक है ये बात तो ये सारा मनुष्य इसका अधिकतम जो दौड़ है वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए है एक दूसरा हमारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अनुकूल करने के लिए जैसे मैंने अभी यहाँ पर खिड़कियाँ नहीं लगाया है क्यों नहीं लगाया क्योंकि यहां पर बैठकर एक किसी बात पर फोकस होकर हमको विचार करना है ठीक तो खिड़कियां यहां नहीं दिया खिड़कियां यहाँ दे देता तो क्या होता बीच में चिड़िया आती आप चिड़िया को देखने लग जाते हैं कोई एक आदमी तो दूसरे निकलता, तो निकलता, तो निकलता क्या लेके जा रही है? है ना तो अभी एक कमरे का डिजाइन हम करते हैं मेरे को खिड़कियां दिखती है सब जगह है ना आपको मैं ही दिखू तो आपका ध्यान बना रहे अब ये वास्तु है फिर ये जैसे आवाज़ अभी मेरी आवाज़ अगर आपको बहुत हैमरिंग करे सात दिन तक हम आवाज़ सुने और उसमें भी चीखा चिल्ला होता रहे तो हम शायद नहीं सुन पाएंगे तो आवाज़ का इको ना हो ये भी एक प्रकार का वास्तु है हम सब इन वास्तु वस्तु विज्ञान को ठीक से पहचान सकते हैं इसमें कुछ भी रहस्य नहीं है लेकिन ये आपको सुखी नहीं कर सकते आप जब भी सुखी होंगे अपने में समाधान से और संबंधपूर्वक जीने की योग्यता से स्वस्थ रहने के लिए अनुकूल होने के लिए सुविधाओं के लिए वास्तु शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है कितने लोग होंगे टॉयलेट कितने चाहिए एक कमरे में अधिकतम लोगों को कैसे ठहराया जा सकता देखा है देखा देखा आपने पूरा ट्रेन खड़ा करके रखा हुआ देखा आपने ये वास्तु शास्त्र है और आजू बाजू में इतनी बड़ी खिड़की जिससे कि आपको वेंटिलेशन का कोई अभाव न लगे है ना आपको सफोकेशन ना हो तो हर कोने में कैसे में प्रकाश भी आए और कैसे हवा भी आए उसका प्रावधान रखा गया कि नहीं रखा गया सफोकेशन हो रहा है उसमें एक कमरे में बत्तीस 35 आदमी रह रहे हैं एक कमरे में सफोकेशन हो रहा है है ना तो ये डिजाइन हमारी डिजाइन हो सकती है हम और अच्छा डिजाइन कर सकते हैं हमारे को तो अभी भागम भाग में समय मिला कम मिला हमारे बच्चे और इससे बेहतर डिज़ाइन करेंगे वास्तुशास्त्र आपके दो पति पत्नी को संबंध को ठीक कर देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है हमारे को स्वस्थ कर सकता है हमारी सुविधाओं को बढ़ा सकता है अभी तक हम यही मानते आए कि सुविधाएं बढ़ जाएंगी तो हम सुखी हो जाएंगे जिसका कोई प्रमाण नहीं है ये ठीक हो गया बात हाँ जी प्रश्न लेंगे या मैं आगे बढ़ाऊँ चलो ले लो एक प्रश्न ले लो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाकी आप तय कीजिएगा जी यहाँ पर जो कुछ पेरेंट्स आए हैं अपने बच्चों के साथ हाँ हा। वो कह रहे हैं कि यहाँ तो हमारा बच्चा भी मजे कर रहा है विद्यालय नाम की कोई चीज दिखती नहीं है पढ़ाई लिखाई का कुछ माहौल दिखता नहीं है उन्हें लगता है वो कहाँ कमरे हैं, कहाँ वो बोर्ड है कहाँ वो टीचर है कहाँ पढ़ाई हो रही है तो शिक्षा हो कहाँ रही है तो ऐसा दिखता वही ये बहुत अच्छा प्रश्न है शिक्षा होने की सही जगह क्या है जिसकी शिक्षा अधूरी रह गई पहले उसकी पूरी करा दो बोर्ड कहाँ लगे है बच्चों की शिक्षा अपने आप हो जाएगी अपने बारे में तो डिग्री मिलने के बाद लगा कि हमें तो ज्ञान ही हो गया है ना ये सच्ची बात है माता पिता को पकड़ता हूं मैं बच्चा जिद्दी माँ इधर आ, माँ जिद्दी है बच्चा घमंडी, माता पिता ही घमंडी इधर आओ बच्चे हमारी कॉपी हैं। मिरर <coughs> इमेज क्या है हमारे सॉरी मीर इमेज बच्चे हमारी मीरे रमेज बच्चों का जितना लर्निंग है जो जिस रेट से वो लर्निंग करते हैं आप शायद भूल गए अभी अपनी उम्र बढ़ने से आपका वो रेट हो भी नहीं सकता है आप एक नया मोबाइल लाइए घर में पटक दीजिए किसी बच्चे को बोलना कि बच्चे को हाथ मत लगाना है ना या तू देखना इसको ज़्यादा ध्यान दिलाना तो बोलना उसको टच मत करना छोड़ दो इतना बोल के इसके बाद आधे घंटे बाद आप आइए आपको बता दें कौन कौन से ऐप हैं कैसे खुलते हैं कैसे इसकी प्रोफाइल चेंज होती है क्या सॉफ्टवेयर है क्या नहीं है क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा हमसे बेहतर गति से वो सीखते हैं जिस साइंस के लिए आप रो रहे हो गा रहे हो कि बच्चा नहीं सीख रहा है हम सिखा नहीं रहे उसको आपके आईआईटी आई का बच्चा मैं लिख के देता हूं यहां से आपके आईआईटी का बच्चा हमारे यहाँ के कोई नौवीं दसवीं के एज के बच्चे से अगर ज्यादा निकल जाए तो हम विद्यालय बंद कर देंगे हमारा हमारा बच्चा उससे ज्यादा निकलेगा आपको अभी कभी आप अलग से आएंगे आप आपको दिखाएंगे कि कितना चीज़ें वो सीखते हैं क्या उनका ऑब्जर्वेशन लेवल है किस प्रकार से वो जो कठिनतम जो गूढ़ साइंस को भी बड़ा आसानी से पकड़ लेते हैं एक बार बच्चे को ये पता लग जाए देखिए संकट क्या है फिर से बात थोड़ी लंबी हो जाएगी संकट क्या है अभी बच्चा किसी को सुखी मानता है और जिसको सुखी मानता है उसका अनुकरण करना चलता है और एक उम्र के बाद देखता है कि वो तो दुखी निकला उसको छोड़कर फिर इसका अनुकरण करता है फिर वो दुखी निकला इसको छोड़कर इसका अनुकरण करता है फिर वो दुखी निकला इस प्रकार से दुखी दुखी दुखी होते होते रिजेक्शन मोड में जाता है कल बताया था आपको पूरा है ना जब तो इसमें क्या होता है पूरी कहानी में वो ये तय कर लेता है कि इंडस्ट्री चलाने में कोई सुख नहीं है जैसे किसी इंडस्ट्रीस्ट का बेटा इंडस्ट्री नहीं चलाना है क्योंकि अपने बाप को देखता है एंट्री से चला तो दुखी रहता है वो डॉक्टर के बेटा डॉक्टर भी माना चाहता है क्योंकि देखता रहता तो डॉक्टर होके भी दुखी रहता है ठीक जब उसको पता चल जाता है हमारे यहाँ क्या पता लगता है कि हमारे यहाँ गौशाला में काम करने जाता है गौशाला का आदमी देखता है कि देखो गौशाला का आदमी सुखी है किचन में आके देखता है किचन में भी लोग सुखी हैं खेती में आके देखता है तो खेती में भी सुखी हैं शिविर लेने की जगह में आता है यहाँ भी लोग सुखी हैं लोग टॉयलेट माँज रहे होते हैं आप लोगों के सबके यहाँ के उसमें भी जो टॉयलेट माँने वाले के साथ सुखी ड्यूटी लगती है जाता है देखता है ये लोग भी सुखी हैं। जब एक बार साल दो साल इन सभी डिसिप्लिन से गुजरता है और वो देखता है कि जो बड़े लोग हैं ये सुखी हैं, उसके मन में एक बड़ी एजुकेशन हो जाती है जो आप जिंदगी भर नहीं कर पाते हो कि बेटा सारे काम समान है आप बोलते रहते हो सारे काम समान है लेकिन यह मत करना इसमें कुछ नहीं इज्जत है सारे काम समान है ज्ञान देते रहे तो लेकिन ये मत करना ये मत करना काम समान है ये बात कैसे पता लगती है बच्चा तो सुख की दृष्टि से देखता है उसको देखा है ये तो सब सुखी हैं तो? हमारे यहां विद्यालय जो आपको दिखता नहीं है क्योंकि आप तो आंख से देखते हो ना आंख वाले सब अंधे अक्कल से देखना शुरू करेगा तो दिखेगा तो बच्चे को एक बड़ी शिक्षा मिल गई जिंदगी भर सुखी रहेगा कोई काम ऐसा नहीं है जिसको करके आदमी दुखी होता है फिर धीरे से एक उम्र के बाद उसको ध्यान जाता है समाधान से सुखी है एक उम्र के बाद ध्यान जाता है न्याय से सुखी है इसको बोलते हैं व्यवहार की शिक्षा पहला जो शिक्षा का महत्वपूर्ण पड़ाव है वो है बच्चे में व्यवहार की शिक्षा आ जाए और आपको पता है आपको पता है बच्चे की प्राकृतिक उम्र क्या है इस व्यवहार की शिक्षा सम्पन्न होने की हेलो, है ना आप ये मान लो कि 10 से 14 साल एक टेंटेटिव उम्र है इस बीच में ही वो अपनी जिंदगी कैसे जीनी है ये तय कर लेता है बाकी जिंदगी भर ऊपर से घड़े पे पानी डालते रहो आप 10 से 14 साल की उम्र में वो व्यवहार के प्रति एक राय बना लेता है आप किसी 10 साल के बच्चे से बात कर देखो पता चलेगा उसने सब तय कर लिया तन क्या चीज है मन क्या चीज है धन क्या चीज है तन को क्या करूंगा मन को क्या करूंगा धन का क्या, क्या करूंगा 10 साल की उम्र में तय कर चुका है और आज अगर आप अपना निरीक्षण ठीक से करोगे आज आप वही काम करते हुए पाए जा रहे हो जो 10 से चौदह साल की उम्र में आपने तय कर लिया था काम नहीं तन मन धन का यूटिलाइजेशन, उसके लिए काम बदलते रहे आप तो व्यवहार की शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है या नहीं तो पहले व्यवहार की शिक्षा हमारे यहां ज्ञान ग्रुप का एक एक समूह बच्चा होता है इसका नाम है ज्ञान ज्ञान की जरूरत है पाँच साल से लगाकर पंद्रह साल के बच्चे को दस साल के बच्चे को उसको हम लोग ज्ञान की जरूरत वहां पे है बुढ़ा लोगों को जरूरत नहीं ज्ञान की भी है ना ज्यादा जरूरत वहां पर है जहां से व्यवहार की शिक्षा प्रकट हो समझ में आए एक बार उस उम्र में उसको ये समझ में आ गया कि सभी सुखी है और काम से कोई सुखी दुखी नहीं हो रहा है सारा सुख दुख तो समाधान से है और समाधान देखो और ये इसके पास भी इसके पास भी है, इसके पास भी है। इतना सुंदर तरीके से बच्चे में एक व्यवहार की योग्यता आती है उसके बाद शिक्षा शुरू होती है विवेक की विवेक की शिक्षा क्या होती है जिंदगी का लक्ष्य क्या है तो इसको हम लोग शुरू करते हैं दस साल से पंद्रह साल के बीच में जिंदगी का क्या लक्ष्य है है ना और वो हमारे जीने के साथ बड़े सरलता से नृत्य पूर्वक चलता रहता है कार्यक्रम और वो इस 10 से 15 साल में तय करते हैं कि जिंदगी जीने का लक्ष्य क्या होगा 15 से 20 साल की आयु में चाहिए विज्ञान की शिक्षा रासायनिक ज्ञान भी चाहिए भौतिक ज्ञान भी चाहिए है ना और इसी और बाकी सब विज्ञान भी चाहिए और ये सब को पूरे समय ऐसे जीते जी जो चलाते हैं 15 साल के बच्चा बीस साल के बच्चे के पास तीस चालीस पचास साठ स्किल्स ऐसी आ जाती हैं जिससे उसको स्वयं में विश्वास भी आ जाता है कितनी स्किल्स तीस चालीस पचास साठ स्किल्स जो आपके पूरा आई में अगर दो चार भी किसी को आती हो तो मुझे बता देना हमारे यहाँ के बच्चे तीस चालीस स्किल साल साल भर में दो दो साल में सीख जाते हैं फिर और क्या चाहिए आपको अंग्रेजी का ज्ञान हमारे छोटे बच्चे अभी अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दी है उसे सिंपल से बात है आप अंग्रेजी में बोलेगे वो भी अंग्रेजी में बोलते हैं हमारे यहाँ का इतना बड़ा बच्चा जिस कॉन्फिडेंस से 200 आदमी 400 आदमी के सामने खड़ा होकर बात कर सकता है आप उसको कभी देखेंगे तो नाचेंगे एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस देखना है एक उसके अंदर कॉन्फिडेंस देखना है ना उसके लिए पूरा एक कंड्यूसिव एन्वायरमेंट चाहिए शिक्षा देखिए एक छोटी सी बात मैं कर देता हूँ शिक्षा के ऊपर बात आपने करी एक बार एक संयोग से कहीं मैं शिविर ले रहा था एक नासा के साइंटिस्ट हमारे शिविर में आ गए नासा के साइंटिस्ट इंडियन ही हैं इंडियन ओरिजिन के हैं रहे वो वहां पर भाई मैं कुछ नहीं करता हूं तो वैसे ही मैं उनसे शिविर की बात बातचीत हो रही थी तो मैंने पूछा ये बताओ यार आपके वो इतना बड़ा कमरा रहता है नासा का एक टीवी में कभी दिखता रहता है ना इतने सारे लोग बैठे रहते हैं और इतने सारे लोग जो बैठे रहते हैं और इतने कंप्यूटर पर लगे रहते हैं जब आपका रॉकेट लॉन्च होता है तो सब करते क्या कर रहते हैं इतने टेंशन और बाद में ही हा हुआ करते तो क्या चक्कर क्या है ये क्या करते हैं लोग सो व्हाट आर द पैरामीटर्स दे आर कंट्रोलिंग उन्होंने खुद ने बोला कि दे आर कंट्रोलिंग द होल प्रोसेस एंड पैरामीटर तो मैंने पूछा कितनी पैरामीटर होंगे कितने कंट्रोल होंगे तो उन्होंने बोला अभी मैं इमीडिएटली जवाब दूँगा काफ़ी सज्जन आदमी मैं इसके बारे में सोच के कल आपको बताता हूँ मैंने कहा ठीक है जल्दी क्या एक इंफॉर्मेशन ने शेयर करी कि किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने के पहले दो लाख चेक चेक समझते हैं चेक ये भी ये भी ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है, है टू लाख चेक्स को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है वेरीफाई किया जाता है उसकी पूरी टीम होती है और वो महीनों से जैसे छह महीने बाद उनको लॉन्च करना है तो दो लाख की अटेंटेटिवली चेक्स होते हैं जिस पर वो वेरीफाई करते हैं नजरअंदाज नहीं करते और जिस दिन वो रॉकेट लॉन्च होता है है ना तो बता रहे थे कि 140 से लगाकर 150 सौ पचास पैरामीटर साइमन कंट्रोल किया जाता है एक साथ उसको कंट्रोल किया जाता है इंजन का फ्यूल कैपेसिटी क्या है फ्यूल कितना जा रहा है हीट कितनी डेवलप हो रही है है ना स्पीड कितनी आ रही है ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा अंदर जो लोग बैठे हैं उनका ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं उनका किडनी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है डायरेक्शन ठीक है कि नहीं ये ठीक है कि नहीं वो इंजन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है ऐसे एक सौ पैरामीटर को एक साथ कंट्रोल करते हैं भाई उसके बाद एक रॉकेट लॉन्च होता है कितना छोटा सा टुच्चा सा रॉकेट यदि एक बालक को लॉन्च करना है मानव बनाने के लिए तो कितने पैरामीटर पांच छह पैरामीटर को एक साथ नियंत्रित करना पड़ता है तो क्या बड़ी चीज है रॉकेट लॉन्च करना बड़ी चीज है या मानव को शिक्षा विधि से लॉन्च करना जीने के लिए वो बड़ी चीज है तो यदि लगता है कि पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस पैरामीटर भी यदि हमको मैनेज करना होंगे तो हम करेंगे क्योंकि यह आवश्यकता है जितने रॉकेट की लॉन्च करने की आवश्यकता है उससे अधिक एक बालक शिक्षा विधि से आचरण में लॉन्चिंग हो जाए मानव के पद में आ जाए उसके लिए जितना करना होगा किया जाएगा ये बात समझ में आती है तो इसमें कुछ कठिन बात नहीं है ठीक है ना ये बात हमको एक बार समझ में पर आ जाए हम सब कर लेते हैं हमको अगर समझ में नहीं आया कि क्या क्या पैरामीटर हैं तो हमारी शिक्षा कोई दिशा को पहचान नहीं पा रही है पहला मुद्दा माता पिता अभिभावक है ना टीचर पहले इनमें तो एका हो कि चाहते क्या हैं पहला पैरामीटर तो यही है ये यह मानव क्या है ज़िंदगी क्या है इसका लक्ष्य क्या है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसको ठीक से पहचानने की ज़रूरत है यदि इसको ठीक से पहचान पाते हैं तो फिर इनको इसके लिए क्या क्या चीज़ करना है बड़े आसान है अंग्रेजी सीखना हमारे यहाँ कोई दो दर्जे की चीज़ नहीं है क्या कह रहा हूं? अंग्रेजी भाषा सीखना हमारे यहां दोयम नहीं है फर्स्ट तो है ही नहीं कोई कठिन भी नहीं है है ना आप जो भाषा बोलते हैं, बच्चे सीख ही जाते हैं ठीक क्या है कुर्सी के साथ है तो यह समझ में आया ये समझ में आ गया तो शिक्षा किन पैरामीटर्स पे चलती है उसका ज्ञानकारी हमको है आप में से किसी को भी समझना हो तो उसके लिए अलग से हम लोग बैठ सकते हैं शिक्षा पे यहाँ पे काफ़ी गहरी मीटिंगें होती रहती हैं काफ़ी सारे हमारे भाई हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं शिक्षा के बारे में हम पूरी जानकारी रखते हैं है ना आपको जब मन करे आप समझ सकते हैं एक्चुअली तो हम शिक्षा के एक्सपर्ट ही हैं है ना और ये सब हमारे बायो प्रोडक्ट हैं कौन से चाहे हम यहाँ शिविर ले रहे हों चाहे हम गाय पाल रहे हों चाहे हम इंडस्ट्री चलाएँ चाहे हम अभी बेकरी चलाएं चाहे हम दवाई बनाएं ये सब हमारा बाय प्रोडक्ट है एजुकेशन ही मानव के साथ मानव होने का मतलब है ठीक है ये बात छोटी सी एक बात करते हैं आगे बढ़ाते हैं तो जैसे मैंने कहा जब तक संबंध में जीने की योग्यता नहीं है हम दूसरे से व्यवहार की अपेक्षा में कुछ कार्य करते रहते हैं क्या करते रहते हैं व्यवहार क्या चीज है कोई बता सकता है पहली बार जो शिविर अटेंड कर रहे हैं एक है कार्य एक है व्यवहार एक्सचेंज ऑफ कन्वर्सेशन क्या चीज कार कार है कार्य के व्यवहार कन्वर्सेशन कार्य है एक्सचेंज करो ये भी कार्य है तो व्यवहार क्या है बच्चे को निलाना कार्य के व्यवहार खाना खिलाना दूध पिलाना बातचीत करना कार्य के व्यवहार बातचीत करना कार्य के व्यवहार कार्य है मुंह से गले से बोलना पड़ता है मन लगाना पड़ता है कार्य हा जी बातचीत करना व्यवहार है हा जी और लोगों लोग आए अनुमान हाँ जी बोलिए स्वार्थ से प्रेरित तो क्रिया हो गया ना व्यवहार क्या है ये बताओ बोलिए और कोई बताइए इधर लेफ्ट रिंग में बताइए बातचीत कैसे करना मतलब बातचीत खाना कैसे बनाना संबंध ढूंढ के लाए संबंध मतलब क्या देखे देखे देखे। <laughs> बहुत बुद्धि लगा के कहीं से ढूंढना पड़ता इसी बोर्ड में से कहीं से ना हाँ बहुत सारा आ गया इधर भी आ गया है व्यवहार क्या चीज है लेकिन मैंने कहा नहीं है तो आएगा नहीं पक्का गारंटी मुझे तो <laughs> व्यवहार क्या चीज है संबंधों में कैसे जीना अभी देखिए क्या है एक लाइन लिखो लिख लो मानव जाति अब तक व्यवहार की अपेक्षा में कार्य कर रही है मानव जाति का इतिहास बता रहा हूं आपको मानव जाति अब तक व्यवहार की अपेक्षा में कार्य को कर रही है व्यवहार करने की योग्यता आना शेष है भैया इतना बड़ा पत्थर है जेल जाओगे तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी नहीं तो फिर अपने अहंकार में डूबे रहोगे <coughs> क्या कहा आपकी कोर्ट में गेंद डाला है मानव जाति अब तक है ना व्यवहार की अपेक्षा में कार्य प्रधान है हम लोग अब तक सिर्फ कार्य संस्कृति को पहचानने का प्रयास कर पाए कौन सी संस्कृति कार्य संस्कृति के लिए तमाम तरह के किताबें लिखी गई होगी वो सब ठीक ही लिखी गई मना थोड़ी कर रहे हैं कार्यों से व्यवहार की पूर्ति नहीं हो सकती ठीक है भाई बात ठीक कह रहा हूं बाल माता पिता बच्चे के साथ कुछ अच्छा कार्य कर रहे होते हैं अच्छा चीज बादाम खिला रहे होते हैं काजू खिला रहे होते हैं अच्छे स्कूल भेज रहे होते हैं अच्छे कपड़े पहनाते हैं निलाते धुलाते हैं ताकि बड़े होकर ये बच्चे उनके साथ अच्छा व्यवहार करें बच्चे भी अगर बहुत अच्छे निकल गए खुदा ना खास्ता तो वो भी अच्छा कार्य करते हैं ताकि उनके बच्चे देखें और वो भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करें ऐसा है, है मैं अतिशोक्ति कर रहा हूं जब तक हम मानव को समझेंगे नहीं व्यवहार को समझना हमारे लिए भारी है समझ नहीं सकते इसी को कहा देखिए बच्चा जो है अब तक दुनिया भर की साइकोलॉजी किताब पढ़ लीजिए एजुकेशन की छह फिलोसफिया आई हैं, उनको पढ़ लीजिए तमाम दुनिया भर का जो कुछ भी आया उसको सबको पढ़ेगा मैंने पढ़ के देखा आप भी पढ़ लीजिएगा उसमें बालक क्या होता है इसका कोई परिभाषा ही नहीं है कोई बोलता है बालक ना भगवान का रूप होते हैं कोई सोच सुनता था लेकिन अपने घर में देखता है तो उसको लगता है ये भगवान का रूप कहीं कहीं होते होंगे हमारे यहां शैतान का रूप पैदा हो गया तो कोई मानते हैं बालक शैतान का रूप होते हैं कोई मानते हैं बालक कच्ची घड़े होते हैं कच्ची घड़े कोई बोलते हैं मिट्टी के बुलबुले होते हैं कोई बोलते हैं बहुत मासूम होते हैं कोई फ्राइड बोलते हैं कि बहुत बदमाश होते हैं चालू खोपड़ी होते हैं ऐसा बोलता फ्राइड ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मान्यताएं, जिससे उन, उन उन उस इंफॉर्मेशन को लेकर यदि आप बच्चे के साथ जीने जाते हो तो ये कैन नॉट वेरीफाइड दैट इंफॉर्मेशन विद द ऑब्जर्वेशन सो व्हेन इट डोंट गेट रिलेट्स ईच अदर देन आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं पाती आपको रहते हैं सुना तो यह था यार कहीं ये बोल रहे सुनते समय वो भी अच्छा लग रहा है ना लेकिन ये जिंदगी के साथ जुड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है जब मानव का अध्ययन पूरा हुआ उसमें बालक क्या है वृद्ध क्या है सभी का अध्ययन हो गया बालक का अध्ययन करने जाते हैं तो बालक हमको यह समझ में आया कि बालक जन्म से लिख लो न्याय के याचक होता है बालक न्याय का याचक किंतु न्याय करने की योग्यता उसमें होती है हा या ना नहीं।, नहीं होती है न्याय का याचक होता है न्याय की योग्यता नहीं होती है ठीक है दूसरा देखेंगे प्रत्येक बालक जन्म से ही सही कार्य और व्यवहार करना चाहता है, है। प्रत्येक बालक एक भी बालक मेरे को ऐसा नहीं मिला जो सही कार्य व्यवहार करना नहीं चाहता है बल्कि जो कुछ भी करता है तुरंत मम्मी दर्द देखता है सही कर रहा हूं गलत कर, कर रहा हूं ऐसा करता है ना वो चाहता है कि सही कार्य व्यवहार करूं उसको नहीं पता कि सही कार्य व्यवहार क्या है तो अपनों से बड़ों से वेरीफाई कराना चाहते हैं तो दूसरी दूसरी ऑब्जर्वेशन इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि बच्चा जन्म से ही सही कार्य और व्यवहार अभी बड़ों को ही नहीं पता कि कार्य और व्यवहार में अंतर क्या तो बच्चे को कहां से पता चलेगा सही कार्य व्यवहार करना चाहता है करने की योग्यता रहती है गलती करने का अधिकार रहता है सही करने की योग्यता नहीं रहती चाहता है तीसरी एक और मेजर इंफॉर्मेशन है जिसको आप देखोगे बच्चे के साथ वेरीफाई कर सकते हो कि हर बच्चा जन्म से सत्य वक्ता होता है सत्य को समझा नहीं रहता है।, है ना तो सही कार्य व्यवहार करने की योग्यता नहीं रहती है तीसरा सत्य वक्ता होता है जो कुछ देखता है जो कुछ सुनता है उसको सही मान के चलता है उसको एज इट इज रेप्लीकेट करता है सही वक्ता होता है किंतु सही समझा नहीं रहता है है ना जैसे किसी जैसे किसी बच्चे है ना कोई घर में कोई आया कि पापा है क्या तुम्हारे बच्चा अंदर जाता है पापा कोई अंकल आए पूछ रहे हैं कि आप हो कि नहीं तो बच्चे को बोले पापा ने बोला कि बेटा बोल दो कि पापा नहीं है बाहर आया बोले पापा ने कहा कि पापा नहीं है अब ये इस पूरे कन्वर्सेशन को सही मानता है देखो उसने वहाँ से जो पूछा वहाँ बता दिया जो सुना वो बोल दिया इधर सुना वो बोल दिया जो उसको समझ में आया बोल दिया पापा ने लगाया दो गाल के नीचे है ना ऐसे बोलते हैं तो अकल नहीं है तो वो सोच आता है कि मेरे से कोई गलती हो गया ये नहीं मानता कि आपसे गलती हुआ है तो मैंने तो यही बोला था कि आपने बोला कि बोल दो कि मैं नहीं हूं तो मैंने बोल दिया कि आप नहीं हो फिर दो और पड़ गए तो ये समझ लेता है कि जो है वो बोलना नहीं है जो है वो बोलोगे तो गाल पे पड़ेंगे यहां से हम उसको कहीं ले जाते हैं ना ऐसे ही ना किसी मित्र के हम गए हम बैठे थे पति पत्नी और वो कोई एक उसका एक और मित्र आ गया अब उसने एक कोई मित्र जो आया उसने पूछा भैया है ना थोड़ी बहुत एक दिक्कत है थोड़ा सा आर्थिक संकट चल रहा है कुछ पैसे हो तो दे दो तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे आंख की आरोप देखा हमारे पास तो है ही नहीं वहां छोटा बच्चा खेल रहा था पापा भूल गए मैं दिखाता हूं कहा रखे कल तो आप लाए थे याद करो याद मम्मी को बता रहे थे इतने पैसे तुम्हारे लिए ही है अरे चुप अरे चुप अरे चुप।, चुप है ना तो बच्चा जो है सत्य का वक्ता होता है जिसको जो देखता है उसको सही मांग के चलता है कंफ्यूजन कौन खड़ा कर रहा है उसकी जिंदगी में कंफ्यूजन की स्टार्टिंग कहां से है ना यदि हम ठीक से समझे ही नहीं है कि बालक क्या है आप एक छोटा सा उदाहरण लेके चाय पीने जाइए एक प्रकार की शिक्षा एक प्रकार का पूरा प्रोसेसिंग है क्या है प्रोसेसिंग एक बालक को इन करते हो दस बारह साल काम करके उसको आउट करोगे जब एक एंट्री पॉइंट पे एक बालक क्या चीज़ है आपको यही नहीं पता तो उसके साथ करना क्या ये पता चलेगा तो एग्जिट में जो कुछ कचरा बचरा निकलेगा निकल जाता है हमको पता ही नहीं है कि हम रॉ मटेरियल किस पर काम कर रहे हैं तो बालक बालक की एजुकेशन एजुकेशन से कंसर्न लोग थोड़ा ध्यान देंगे बालक जन्म से न्याय का याचक है न्याय करने की योग्यता नहीं टीचर होने का मतलब क्या है माता पिता होने का मतलब क्या है टीचर कौन हो सकता है माता पिता कौन हो सकता है जो टीचिंग के लिए जो स्टार्टिंग कहां से एक में न्याय का याचना है अभी एक उदाहरण देखा था अपने एक भाई ने दूसरे भाई को है ना बिस्किट मांगा उसने छोटा बिस्किट दिया बड़ा अपने पास रखा उसको लगता है कि तो मैंने बड़ा उसको दे दिया तो मेरे साथ अन्याय हो जाएगा जो लेने वाला है वो सोचता है न्याय मेरे साथ होना चाहिए बड़ा मुझे मिलना चाहिए दोनों में न्याय करने की योग्यता नहीं है माता पिता में मैंने एक एक लगाया दोनों अलग कर दिया है ना तो ये समझ में आ जाए एजुकेशन स्टार्ट्स व्हेन पेरेंट्स और टीचर्स केपेबल टू डिलीवर न्याय इतना ही काम है शिक्षा बहुत ही सुखद कार्यक्रम है ना आपको बहुत इसमें दिन भर कॉपी पेन रंगने की जरूरत नहीं हजारों पन्ने हजारों पेड़ काटने की कोई ज़रूरत नहीं है एकदम शांति से एजुकेशन होता है प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड एजुकेशन में लगने वाली जितनी भी स्टेक होल्डर हैं फैकल्टी हैं उनका ठीक ठीक उसके साथ कॉम्पिटेंस होने की ज़रूरत है जन्म से ही वो सही कार्य व्यवहार करना चाहते हैं पेरेंट्स और टीचर का मतलब ये है कि वो सही कार्य व्यवहार करते हैं कार्य भी करते हैं व्यवहार भी करते हैं और सत्य है पेरेंट्स और टीचर सत्य को समझे हैं सत्य को जीते हैं तो ये बात हो सकती है जल्दी से चाय पी के आइए क्योंकि आज बहुत सारी बातें करनी है प्रश्न हमें हमारा थोड़ा आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं ये सब जरूरी है 10 मिनट का ब्रेक 10 मिनट में आने की कोशिश करिए